चूडा बलै ओडामधुर्बल कृतवासुको कृत भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचूटीदुकौराय तस्में संसारम से बीजा शंक शंक्यंग केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत पुनः भगवत गुरुरात्मिति ईश्वर गुरात्मी मूर्तिभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नमः शांति शांति शांति अभाव भाव भिन्न ऐसा कहने से उसे बोध नहीं होगा उद्देश्यता अवच्छेद कर और विधेयता अवच्छेद का ये समान हो जाएगा आगे कहे अभावत्व तो का अर्थ अखंड उपाधि करेंगे अथवा अनुयोगिता विशेष करेंगे अखंड उपाधि के लिए लक्षण कह दिया गया असमवे ती स् स्व्यावर्तकत्व और, और दूसरा लक्षण कहा गया निरवच्छिन्न प्रकारता आश्रयत्व तो ये दोनों लक्षण सर्वत्र मतलब जहाँ भी अखंड कहेंगे ये घट जाएगा अगर हम लोग जो शब्दाश्रयत्व कहते हैं शब्दाश्रयत्व अखंड का लक्षण नहीं है उसमें जाना ही नहीं है अभी शब्दाश्रय तो कहने से वो अवचिन्न हो गया तो अवचिन्न हो गया तो अवचिन्न हो जाएगा क्योंकि वो तो अखंड तो नहीं है तो इसलिए उसमें लक्षण नहीं जाना है ठीक है नहीं जाएगा कल तो जो आप पूछे थे ना उसमें बुद्धि शिथिल हो गया क्या, वो तो लक्ष्य नहीं है तो गया नहीं लक्षण अच्छा अत्र नब्बे आ गए में अभावत्व से अखंड उपाधित्वे प्रमाण अभाव नब्बे लोग है कहते हैं अभावत्व को आप जो अखंड उपाधि कहते हैं ये नहीं है इसमें कोई प्रमाण नहीं है फिर अभावत्व क्या है कहते हैं अभावत्व भावो भिन्न इस प्रकार के हो जाएगा अखंड उपाधि नहीं है अभावत्व भाव भिन्न भाव भिन्न भिन्न शब्द का अर्थ हो जाएगा भेद तो भाव भेद हो जाएगा अच्छा अभी घटभेद घटभेद पट में रखेंगे तो घटभेद अगर पट में रहेगा घट हो जाएगा घटत्वान तो घट कहेंगे तो घट हो गया घटत्वान तो इसमें धर्म घट में धर्म रह गया, घटत्व तो, और धर्मी कौन हो गया घट तो धर्मी हो गया घट और धर्म हो गया घटत्व अभी हम कहते हैं कि जो पट है वो घट भेद उसमें रहेगा पट में क्या रहेगा घट भेद रहेगा तो तट घटत्वान घट घटत्व हो गया धर्म धर्मी कौन हो गया घट अभी पट में घट का भेद रहा अर्थात तो धर्मी भेद रहा पट में धर्मी भेद रहा और ये पट में घटत्व तो रहेगा पट में घटत्व तो नहीं रहेगा घटत्व नहीं रहेगा तो घटत्व का अभाव रहेगा ये कौन सा अभाव है ये अत्यंत अभाव तो जिस पट में धर्मी घट का भेद रहा उसी पट में धर्म घटत्व का अत्यंत अभाव रहेगा इसलिए धर्मी भेद और धर्म अत्यंत अभाव ये समन्नीय तो होंगे जहाँ धर्मी भेद रहेगा वहां जहाँ धर्मी भेद रहेगा वहाँ क्या रहेगा धर्म अत्यंता भाव रहेगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि अखंड अभावत्व तो क्या है भाव भिन्न भिन्न शब्द का अर्थ भेद तो भाव भिन्न का अर्थ क्या हो जाएगा भाव भेद ये भाव क्या है समवाय स्व समवेत समवाय अन्यतर संबंधे न सत्तावत सत्तावान जो होगा उसको भाव कहेंगे सत्ता जिसमें रहेगी उसको भाव कहेंगे सत्ता द्रव्य गुण कर्मों में किस समझ से रह जाएगा समवाय समं से और सामान्य विशेष समवाय इसमें समानाधिकरण्य समं से इसलिए समवाय अथवा समानाधिकरण्य आगे पंक्ति दिया है समवाय समधिकरण्य अन्यतर संबंधे न जिसमें सत्ता रहेगी उसको कहेंगे भाव ये छे भाव पदार्थ होते हैं ये छे में सत्ता रहेगी तीन में तो समवाय संबंध सम्ण से रहेगा तीन में समान संबंध से रह जाएगा तो न सत्तावान उसको क्या कहेंगे भाव भाव को क्या कहेंगे अन्य तरह संबंध है न सत्तावान जो होगा उसको भाव कहेंगे अभी नब्बे लोग कहते हैं भाव भेद यही अभावत्व तो भाव भेद भाव का अर्थ हो गया कि समवाय समिकरण अन्य तरह संबंध है न सत्तावान तो ये संबंध को छोड़ मतलब दूर में रखेंगे अभी विचार के लिए खाली सत्तावान ले लेंगे किस संबंध से सत्ता रहती है वो तो अलग बात है अभी भाव के स्थान पर हम लिखेंगे सत्तावान तो भाव भिन्नतव का अर्थ हो जाएगा सत्तावान भेद तो सत्तावत भेद वान प्रथमा हो गया अगर समाज कर देंगे तो सत्तावत भेद तो सत्तावत भेद जहाँ सत्तावत भेद रहेगा जहां घटत्वान घटत्वत भेद रहेगा तो वहां किसका का अत्यंत अभाव रहेगा जहां घटत्वत का भेद रहेगा धर्मी भेद रहेगा वहां किसका अभाव रहेगा धर्म का जहाँ घट घटत्वान का भेद रहेगा वहाँ किसका अत्यंत अभाव रहेगा घटत्व का क्योंकि धर्म हो गया घटत्वम धर्मी हो गया घटतत्वान घटतवान हो गया घट जहाँ घटतवान का भेद रहेगा वहाँ घटत्व का अत्यंत अभाव रहेगा इसी प्रकार की जहाँ सत्तावान का भेद रहेगा वहाँ किसका का अत्यंत रहेगा सत्ता का अत्यंत अभाव सत्तावान का भेद जहाँ रहेगा वहाँ सत्ता का अत्यंत भाव रहेगा क्योंकि सत्तावान का भेद रहा अर्थात वो सत्तावान है नहीं है सत्तावान नहीं है तो उसमें सत्ता रहेगी नहीं रहेगी तो सत्ता का अत्यंत भाव रहेगा तो तभी भाव भेद का अर्थ हो गया सत्ता अत्यंता भाव ये स्पष्ट है तो अभी सत्ता अत्यंत अभाव ये हो गया भाव भेद अर्थात भाव भिन्न अर्थात अभावत्व तो भावत्व का अर्थ हो गया सत्ता अत्यंताभाव यहाँ तक तो हो गया अभी घटा भाव मान लीजिए कि भूतल में घटा भाव है तो ये घटा भाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा घट प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध क्या होगा संयोग संबंध तो हम कहेंगे संयोग संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को संयोग संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता क कौन है अभाव घटा भाव, तो ये घटा भाव को हम कहते हैं संयोग संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव इसी प्रकार की हम अभी कहते हैं कि सत्ता का अत्यंत भाव, सत्तावान का भेद अर्थात सत्ता का अत्यंत भाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा सत्ता प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अभी प्रतियोगी हो गया सत्ता और ये सत्ता किस समझ से रहता है ये सत्ता छ में रहने वाले हैं। तभी उनको भाव कहते हैं सत्तावान कितने हुए हैं? छ हुए तो छे में सत्ता किस समझ से रहेगा समवाय समानाधिकरण अन्यतर संबंध, सम्बंध ये हो गया प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध जैसे भूतल में घटाभाव होने से हम कहते हैं संयोग का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव क्योंकि यहाँ किस संबंध से घट नहीं है संयोग संबंध से नहीं है जब संयोग संबंध से घट नहीं है इस घटाभाव को हम किस प्रकार की कहते हैं संयोग संबंध अव प्रतियोगिता का अभाव इसी प्रकार की जहाँ सत्ता का अत्यंत अभाव रहेगा तो ये सत्ता अत्यंत भाव सत्ता जिस संबंध से रहेगा सत्ता किस संबंध से रहती है अच्छे में सामान अधिकरण्य अन्य संबंध अभी कहेंगे इस संबंध से सत्ता नहीं है अभाव में तो इस अभाव को क्या कहेंगे समवाय समिकरण अन्यतर तरह सम्बधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये किसका अभाव हो रहा है सत्ता का अभाव तो ये सत्ता सत्ताभाव जिसमें मतलब सत्ताभाव ये सत्ता अभाव ये छह में सत्ता रहती है और किस में नहीं रहती है तो ये सत्ता भाव किस में रहा अभाव में रहा तो, तो अभाव में जो सत्ता सत्ताभाव रह गया यही हो गया अभाव का अभाव तुम अभाव में सत्ता भाव आ गया तो ये हो गया अभाव का अभाव तुम मतलब अभाव का अभाव का व्याख्यान में अभाव पद है तो वही आत्मा श्रेय दोषो कहते हैं आगे उसका विचार देंगे अभी अभावत्व का लक्षण हो गया भाव भिन्न ना अभाव का लक्षण अर्थात अभाव का स्वरूप हो गया इस प्रकार के कहेंगे अभाव भाव भिन्न भाव भिन्नतम अर्थात भाव भेद और भाव का जगह में हम कह देंगे सत्तावान अर्थात सत्तावान का भेद सत्तावान का भेद इसका अन्य अर्थ हो जाएगा सत्ता अत्यंता भाव तो सत्ता अत्यंत भाव हो गया प्रतियोगी कौन हो गया सत्ता प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध करण्य अन्यतर संबंध तभी तो जो सत्ता भाव सत्ताभाव इसको क्या कह देंगे समवाय समण्य अन्यतर तरह सम्बन्धा प्रतियोगिता का अभाव ये किसका अभाव हुआ सत्ता सत्ताभाव ये कहाँ रहेगा अभाव में रहेगा यही जो सत्ताभाव हो गया यही हो गया अभावत्व समय संबंधा ये अभावत्म ये पंक्ति आरंभ हुआ था पूर्व पंक्ति में था अभावत्व से अखंड उपाधि प्रमाणा भाव इसलिए अभावत्व क्या हो जाएगा कितने हैं सत्ताभाव रूपम अच्छा आगे देखिए राम रुद्री में तच प्रतिक्रिया है तच्छी नु एवं अपनी सत्ता अनुपस्थिति दशाया अभी आप अभावत्व का अर्थ कह दिए सत्ता भाव। सत्ता भाव का प्रतियोगी कौन हो गया सत्ता तो प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व ये किसका लक्षण है अभाव का लक्षण अभाव का ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान अधीन है प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान का जो विषय होगा अभाव कहते हैं तो अभी सत्ताभाव अभी जब तक सत्ता का ज्ञान नहीं होगा तब तक सत्ता सत्ताभाव का ज्ञान नहीं होगा अभावत्व तो का ज्ञान नहीं होगा तो आपको अभाव का भी ज्ञान नहीं होगा अभी पूर्व पक्ष कह रहे है ननू एवं अपी सत्ता अनुपस्थिति दशायाम सत्ता की जब उपस्थिति नहीं होगी सत्ता हो गई प्रतियोगी अर्थात प्रतियोगी अनुपस्थिति दशाया घटो नास्ति इति इत्यादि प्रतीति अनुपपत्ति क्योंकि प्रतियोगी सत्ता भाव का प्रतियोगी सत्ता प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होगा तो सत्ता भाव का ज्ञान नहीं होगा सत्ता भाव हो गया अभावत्व अभावत्व का ज्ञान नहीं है घटतत्व का ज्ञान नहीं है तो घटत्व घट ज्ञान नहीं होगा इसी प्रकार की अभावत्व ज्ञान नहीं होगा तो अभाव ज्ञान नहीं होगा तो घटाभाव यह ज्ञान घटो नास्ती ये प्रतीति फिर नहीं होनी चाहिए यह गुरपक्ष शंका करता है सिद्धांते उत्तर देता है दिनोकी में तच्च तच्च अर्थात तद अभावत्व अभावत्वम अभाव में प्रकार है घटो नास्ति कहने से अभाव का ज्ञान हो रहा है इसमें अभावत्व प्रकार है तो ये जो अभावत्व पूर्व अनुपस्थितमअपी प्रकार अभावत्वम अभाव में प्रकार होगा अरे अभावत्व उपस्थित होने का जरूरत नहीं अभावत्व अनुपस्थित होकर के भी अभाव में प्रकार बन जाएगा एवं च ये उनका सिद्धांत तो है नहीं तो क्या होगा आप, आप कहेंगे कि विशेषण ज्ञान नहीं होने से घटतत्व ज्ञान नहीं होने से घट ज्ञान नहीं होगा हो अभावत्व तो ज्ञान नहीं होने से अभाव ज्ञान नहीं होगा अभावत्व ज्ञान सत्ता ज्ञान के बिना नहीं होगा तो फिर अभाव का भूतल है घटो नास्ती ये ज्ञान नहीं हो पाएगा इसलिए उनका सिद्धांत है अभावत्वो के ज्ञान के बिना भी अभाव को ज्ञान होगा ऐसे उनके से भी लक्षण सिद्धांत <गगा> आगे और पूछेंगे ना हो सकता है कि और ऊंचे ग्रंथों में सब समाधान दिए होंगे ज्ञान हो जाए कैसे हाँ अभावत्व का ज्ञान का कोई आवश्यकता ही नहीं है क्यों करेंगे घटके ज्ञान के लिए घटतत्व का ज्ञान आवश्यक है केवल घटत्व का ज्ञान ये आवश्यक उसका क्या है अभावत्व का ज्ञान करेंगे तो कोई आवश्यक नहीं है अगर अभावत्व का केवल ज्ञान करते हम वो अभावत्व के विशेषण होता है अभाव के लिए अगर हमको अभाव का ज्ञान नहीं है तब तो फिर अभावत्व का ज्ञान करने का कोई आवश्यक नहीं है जैसे ये न्यायिक लोग भी कहते हैं घटत्व का ज्ञान जिस समय में भूतल में घट दिखा उस समय में घट घटत्व घटत्व का भी ज्ञान होगा और घट का भी ज्ञान होगा किंतु वो घट अभी निर्विकल्प ज्ञान होगा अर्थात अभी विशिष्ट नहीं हुआ है क्योंकि आपको अगर घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान होगा तभी तो विशिष्ट ज्ञान होने से पहले दोनों संबंधियों का ज्ञान होना पड़ेगा इसलिए पूर्व क्षण में घट का भी ज्ञान आएगा जिसमें घटत्व भी विशेषण बना नहीं जिस घट घोत में घटत्व प्रकार बना नहीं इस घटक का ज्ञान किस प्रकार की है कहेंगे निर्विकल्प का ज्ञान तो जैसे कहते कि निर्विकल्प का ज्ञान होता है तो इसी प्रकार की अर्थात इनका यहां भी कहने का तात्पर्य है कि अभाव का ज्ञान हो जाएगा अभावत्व का ज्ञान नहीं होकर भी हो जाएगा ये निर्विकल्प का नहीं है कि तो अर्थात एक प्रकार की ऐसे ही है वहां क्या होगा घट घटत्व तो का निर्विकल्प का ज्ञान हो जाएगा द्वितीय क्षण में घटोत्व तो घट में विशेषण बन जाएगा खाली घट घट तो तो नहीं घट भूतल अभी घटवत भूतलो में कहेंगे प्रथम क्षण में घट और भूतल दोनों का निर्विकल्प का ज्ञान होगा द्वितीय क्षण में संबंधी ज्ञान होकर के विशिष्ट ज्ञान होगा अच्छा आगे एवं च एवं अर्थात अभावत्व उपस्थित नहीं होकर भी विशेषण बन जाएगा प्रकार बन जाएगा अर्थात अभाव ज्ञान हो जाएगा एवं च घटा भाव पटाभाव प्रती अभाव से अनुगत उपपद्यतेम च उसके ऊपर पहले देखिए रामरुद्री में नवपक्ष कहता है अनुयोगिता विशेष अभावत्व उपग में लाघवात अभी आप अभावत्व का अर्थ शरीरकृत सर, गौरवो कह दिए समवाय सामानाधिकरण अन्य तरह सम्बन्धा बच्चन प्रतियोगिता का सत्ताभाव यह हो गया अभावत्व का अर्थ अभी ये शरीरकृत गौरव इतना है तो आप अखंड उपाधि को नहीं माने अभावत्व का अर्थ अखंड उपाधि ऐसे नहीं माने ठीक है तो प्राचीन लोग कहेंगे हम दो विकल्प दिया था या तो अखंड उपाधि मानिए नहीं तो अनुयोगिता विशेष मानिए आप अखंड उपाधि के लिए कह दिए प्रमाणा भाव और स्वयं कहते हैं तो, कहते हैं अभावत्व का इतना बड़ा एक रूप कहते हैं ये शरीरकृत गौरव हुआ तो आप अनुयोगिता विशेष जो हम दूसरा विकल्प दिया था अभावत्व का अर्थ अनुयोगिता विशेष ले लीजिये ये कह रहे हैं अभी प्राचीन वाले का मत ये होगा ननु ये जो एवं से प्रतीक दिया है तत्व के आगे तत्व के आगे ननु अनुयोगिता विशेषस्य से अभावत्व उपगमे ये अभी शरीरकृत लाघव है अनुयोगिता विशेष अभावत्व उपगमे लाघवत् तदेव कुतो न अंगीकृतम अभी अभावत्व का ये अर्थ क्यों नहीं लेते हैं इसमें होने से मूल में प्राचीन लोग कहते हैं घटा भाव पटा भाव प्रती नाम ये सब प्रती में आप अगर अनुयोगिता विशेषको अभावत्व तो कहेंगे ये अनुयोगी प्रत्येक अभाव के लिए भिन्न भिन्न होगा अभी भूतल में घटा भाव अभी मंदिरों में घटा भाव पर्वतों में घटा भाव अनुयोगी से बदलते चलेंगे तो बदलते चलने से ही अनुयोगिता विशेष को आप अभावत्व तो लेंगे तो ये इसमें नाना रूप आएगा किन्तु अगर हम सत्ताभाव को कह देते हैं तो कहते हैं अभावांशे अनुगतत्व उपपद्यते सत्ताभाव ये एक ही अभाव है तो ये अनुगत हो जाएगा घटाभाव पटाभाव प्रती अभावांशे अभाव अर्थात तो सत्ताभाव इस अंश को लेकर के अनु अनुगतत्व उपपद्यते टीका में अभावश अन्गतत्व एक धर्म प्रकारत्व इत्यर्थ एक धर्म प्रकारत्व अर्थात सभी में ये जितने अभाव हो जाएंगे कहते हैं कि एक धर्म प्रकार अभाव से एक धर्म प्रकार एक धर्म अर्थात सत्ता भाव हुआ तो अभाव में अर्थात सत्ता विशेषण बना सत्ता सत्ताभाव अभावत्व तो हो गया घटा तो भाव पटा भाव ये सब प्रतीति में अनुगत तो हुआ घटाभाव पटाभाव ये सब हो गए अभाव ये सब में अभावत्व तो अनुगत रहेगा और अभावत्व तो का अर्थ हो गया सत्ताभाव सत्ताभाव एक रूप होगा तो सत्ताभाव का अर्थ अभावत्व तो का अर्थ हो गया सत्ताभाव यह घटाभाव पटाभाव ये सब में अभावत्व तो रहेगा और अभावत्व तो अभी अनुयोगिता विशेष होगा तो नाना हो जाएगा अभावत्व का आप सत्ताभाव रूप ले लेंगे तो एक ही रूप हुआ ये धर्म अनुगत होगा एक धर्म अर्थात सत्ताभाव रूप धर्म ये प्रकार बन जाएगा एक रूप होगा तथा चाव से अनुयोगिता रूपत्वे अभावत्व को अगर अनुयोगिता विशेष रूप मानेंगे तस् अर्थात तस तो अनुयोगिता विशेष घटाभाव भिन्नतया भाव का जो अनुयोगी होगा पटाभाव का भिन्न अनुयोगी हो सकता है भिन्नतया अभाव प्रतीतर अनुगतत्वम न सत अभावत्व को अगर आप अनुयोगिता विशेष मानेंगे तब अभाव प्रतीत में अभावत्व अनुगत नहीं होगा क्योंकि अभावत्व का अर्थ हो गया अनुयोगिता विशेष तो भिन्न भिन्न अनुयोग को लेकर के, ले के अभावत्व तो अलग अलग हो जाएगा सभी अभाव में अभावत्व तो एक रूप नहीं रहेगा किन्तु तो अभी अभावत्व का अर्थ कह दिए सत्ताभाव सत्ता सत्ताभाव एक रूप होगा सभी अभाव में एक रूप हो जाएगा ठीक है अभी प्राचीन नब्बे लोग ये समाधान दे दिया अभावत्व का अर्थ ये रूप कर देंगे सत्ता सत्ताभाव रूप कर देंगे और ये अनुगत भी हो जाएगा अभी इसके ऊपर शंका दिखाते हैं अभी सत्ता सत्ताभाव हो गया अभावत्व का अर्थ और ये अभावत्व में सत्ताभाव आया और ये जो सत्ता सत्ताभाव हुआ तो अभाव हुआ इस अभाव में इस अभाव का प्रतीक में कहेंगे आप सत्ता सत्ताभाव आया तो इस प्रकार के जो दो आप जो कह रहे थे अभी इसको दिखा रहे हैं जाति इतरस्य सत्ता से ये जो सत्ता सत्ताभाव हुआ ये अभाव तो शब्द का अर्थ हुआ किन्तु है तो स्वरूप एक अभाव सत्ताभाव है जाति ननु के आगे प्रतीक जाति इतरस्य सत्ताभाव स्वरूपतो स्वरूपत् भान असंभव जाति से भिन्न जो होता है वो स्वरूपतो भान नहीं होगा वो अवच्छिन्न होकर के भान होगा पहले एक बार विचार आया था स्वरूपतो भान असंभव अर्थात तो अवच्छिन्न होकर के भान होगा अभावत्वन एवं तस् प्रकार था अभी अभावत्व का अर्थ हो गया सत्ताभाव अभी सत्ताभाव ये जाति है क्या नहीं है अभी सत्ताभाव अवच्छिन्न करके भान होगा तो सत्ता सत्ताभाव अभाव है किससे अवच्छिन्न होगा अभावत्व से अवच्छिन्न होगा तो अभी सत्ता सत्ताभाव जिस अभावत्व से अवच्छिन्न हुआ ये अभावत्व का अर्थ सत्ता भाव हुआ तो फिर वो जो सत्ता सत्ताभाव आया तो फिर उसमें और एक सत्ताभाव अवच्छेद बनेगा ये दो होता है दिखाते हैं तस्य तस् तस्य प्रकारता वाच्या ये जो सत्ताभाव हुआ जो कि अभावत्व तो शब्द का अर्थ हुआ था वो भी अभावत्व उसका प्रकारता वाच्या तत्ताभाव रूपम तथा ये जो प्रकार हो जाएगा सत्ताभाव में प्रकार होगा अभावत्व वो अभी सत्ताभाव है सत्ताभाव रूपम तदपि पुनः सत्ताभाव रूप अभावत्व प्रकार इति अंगिकरणियम तथाच क्या दोष हो गया अभाव प्रतीतो विषयता अनंत्यम अभाव प्रतीति में विषयता विषयता अर्थात प्रकारताख्य क्यों विषयता क्योंकि हम जो अभाव का ज्ञान कहते हैं उसमें अभावत्व आ रहा है प्रकार और अभावत्व का अर्थ हो गया सत्ताभाव वो सत्ताभाव में फिर अभाव आ गया उसमें फिर प्रकारता आएगी अभावत्व ये जो प्रकारताख्य विषयता हुआ ये अनंत होने लगेगा अभाव प्रतीत विषयता अनंतम विशेषता अर्थात तो प्रकारताख्य विशेषता ये अनंतम हो जाएगा अनंतम अर्थात जो ये अनवस्था दोष हो जाएगा जो घट होता है हम कहते हैं जब हमको घट हुआ उसमें तीन विषय बनते हैं घटक घटतत्व तो समय सम्बंध तो ये तीन ही विषय हुए तो अगर घटज्ञान का विषय घट भी हुआ घटज्ञान का विषय घटत्व भी हुआ तो ये दोनों को दोनों विषयों को अलग कैसे करेंगे तो इसलिए कहते हैं जो घट विषय बना ये विशेष्य हुआ और घटत्व तो जो विषय बना ये प्रकार हुआ और समवाय जो विषय बना ये संबंध हुआ तो ये तीनों विषय होने पर भी विषयों को परस्पर से अलग करके कहने के लिए उसमें और एक विशेषणा देते हैं जिसमें ए ए तीनों में से जिसमें एक नहीं रहेगा बाकी दो रहेंगे नहीं रह पाएंगे प्रकार ही नहीं है तो विशेष नहीं बनेगा संबंध नहीं बनेगा उस प्रकार के ज्ञान को निर्विकल्प का इसलिए कहते हैं प्रकारता शून्य ज्ञानम निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं प्रकारता नहीं रहेगा अर्था विशेषता भी नहीं रहेगा नाष्य में न विषयता भाष्य अर्थात दिनोपरी न विषयता अनावस्था विषयता अर्थ है जो प्रकारताख्य विषयता इसमें अनावस्था ये पूर्व पक्ष दिखाएगा अर्थात प्रकारताख्य विषयता में अनावस्था दोष हो जाएगा सिद्ध उत्तर देते हैं प्राचीन लोग सत्ता अत्यंत अभाव व्यक्ति है आपका अभावत्व का अर्थ हो गया सत्ता भाव अभाव प्रती के लिए आपको अभावत्व का ज्ञान चाहिए वो प्रकार हो रहे हैं अभावत्व का अर्थ हो गया सत्ता भाव। इसमें फिर घटकत्व अभाव आया उसके लिए फिर सत्ता भाव। ये यह अनवस्था से जा रहा था अभी ये लोग समाधान दे रहे हैं सत्ता अत्यंता भाव। ये सत्ता अत्यंता भाव किस शब्द का अर्थ हो रहा है अभावत्व ये जो अभावत्व हो गया व्यक्त हैं स्वरूपत्व तो एवं प्रकारत्व उपगमात् अर्थात तो अभावत्व भान होकर के अभाव का ज्ञान कराएगा ये अभावत्व में फिर और एक सत्ताभाव आता था प्रकारत्व कहते हैं ये जो अभावत्व का ज्ञान हो रहा है इसमें और कोई प्रकार आवश्यक नहीं है ये स्वरूपत्वान हो जाएगा जैसे कहते हैं कि अयम घट जब अयम घट कहने से यह घट घटत्वान तो हुआ तो अभी हमारा बुद्धि जी बुद्धि में जो घटत्व तो आ गया कहेंगे घटत्व तो इसका कोई प्रकार है नहीं है अगर प्रकार कहेंगे तो फिर घटतत्व में प्रकार घटत तो इसलिए नया एक लोग सम, समाधान देते हैं अगर आप खाली अयम घटक ही दिए इसमें घटतत्व उल्लिखित है क्या नहीं है अनुलिखित है तो जो प्रकार आएगा उसमें और अवच्छेद का मानने का नहीं है इसी प्रकार की यहाँ भी कह देते हैं जो आपका अभावत्व तो जिसके द्वारा आपका अभाव का ज्ञान होगा वो अभावत्व में और प्रकार मानने का आवश्यक नहीं अभावत्व का अर्थ सत्ताभाव हो भाव गया वो सत्ताभाव में और आगे प्रकार आवश्यक नहीं है नहीं होने से आपको जो अनवस्था जाता था और नहीं जाएगा तो ये जो अभावत्व का ज्ञान हो गया अभावत्व अर्थात सत्ताभाव ये स्वरूपत प्रकार हो जाएगा स्वरूप एवं प्रकारत्व उपगमत स्वरूपत् अर्थात विशेषण प्रकारता रहित होकर के इसमें और प्रकार प्रकार मानने का आवश्यक नहीं है अच्छा कैसे सी अखंड उपाधि हो गया अभावत्व अखंड उपाधि हो गया अतएव सत्तारूप प्रतियोगी ज्ञानम बिना जो ऊपर मैं कहा था पूर्व तूर्व अनुपस्थितमअ प्रकार था अभावत्व उपस्थित होने का जरूरत नहीं अतएव सत्तारूप अतय के लिए हाँ ये देखिए फिर अच्छा नच प्रतीक तक हम लोग देखे थे विशेषता अनंत मिते संकांग निराकुर थे वहां तक नच तक देखे थे उसके आगे देखिए विशेषण से सत्ताभाव्य ये सत्ताभाव किसमें विशेषण बनेगा अभाव अभाव में क्योंकि सत्ता भाव का अर्थ हो गया अभावत्व तो, ये अभाव में विशेषण बनेगा अभाव ज्ञान होने के लिए अभावत्व का ज्ञान चाहिए कहते थे विशेषण से सत्ताभाव एक सत्ताभाव एक हो गया अभावत्व तो का अर्थ एकस्थ तत्र तत्र प्रकारत्व तत्र था घटाभाव पटाभाव ये सब अभाव में अभावत्व प्रकार हो गया वो सत्ताभाव हो गया तो विषय अनावस्था न उक्ता अपितु विषयता अनावस्था उक्ता प्रकारताख्य विषयता ये अनावस्था हुआ विषय षय अर्थ सत्ता सत्ता से एक तरह प्रकार विषय अनावस्था न उक्ता छयता अर्थात प्रकारताख्य विषयता इ अनावस्था हुआ अर्थात उसमें प्रकारता उमें प्रकारता इस प्रकार की मानना किंतु प्रथम अभाव में प्रकार हो गया अभावत्व इसका अर्थ हो गया सत्ताभाव अभी ये सत्ताभाव में अभाव आ गया उसमें प्रकार आ जाएगा सत्ताभाव तो अभी ये जो सत्ताभाव सत्ताभाव चलते हैं ये सब में विषय वही सत्ताभाव ही है ना तो इसलिए विषय में अनंत्य नहीं हो रहा है विषय तो वही सत्ताभाव वही सत्ताभाव चल रहा है किन्तु ये जो प्रकार बन रहा है ये प्रकार में प्रकार यही प्रकार में अनंत्य हुआ अर्थात अभाव ज्ञान के लिए अभावत्व ये सत्ताभाव ये सता भाव अभी अभाव के लिए प्रकार बन रहा है अभी इस भाव के लिए प्रकार आएगा फिर सता भाव वो सता भाव के लिए प्रकार आएगा सता भाव तो अभी ये जो विषय बन रहा है वो विषय तो सत्ताभाव तो यहाँ भी सत्ताभाव यहाँ भी सत्ताभाव है यहाँ भी सत्ताभाव आगे विषय तो सत्ताभाव रहा किंतु ये इसके लिए प्रकार बनता है इसमें प्रकारता आया ये इसके लिए प्रकार बना इसमें प्रकारता आया ये जो प्रकारता ये बदल रहा है अर्थात ये प्रकारता इस विशेष के लिए है ये प्रकारता इस विशेष्य के लिए नहीं है विषय तो समान हो गया किंतु किसके लिए प्रकार बन रहा है ये बदलते जा रहे हैं ये विचार तो स्पष्ट हो रहे हैं ना अर्थात विषय समान होने पर भी किस विशेष्य के लिए प्रकार बन रहा है ये विशेष्य बदल बदल करके जा रहे हैं इसलिए प्रकार बदल बदल करके जा रहा है इसलिए कह दिया कि प्रकारता अनंत हुआ विषय तो वही सत्ताभाव सर्वत्र अर्थात प्रकार वही सत्ताभाव बन रहा है किंतु किस विशेष्य के दृष्टि से ये प्रकार बन रहा है इसको लेकर के ये प्रकारता अनंत हुआ प्रकारता सत्ता भाव प्रकारता बन रहा है प्रकारता तो ये ये जो सत्ता भाव हुआ प्रत्येक विशेष के लिए ये सत्ता भाव ही प्रकार बन बन रहा रहा है है तो इसलिए ये जो प्रकार रूप का विषय हुआ ये सत्ता भाव ही हुआ और ये तो समान है ये विषय किंतु ये विषय समान होने पर भी वो विषय में जब हम प्रकारता रूप को ये कल्पना करते हैं उसके लिए वो अलग अलग हो गया दृष्टांत और देने के लिए जैसे मान लीजिए कि हम घट को देखते हैं जब हम घटो को लक्ष्य बनाए उसमें लक्ष्यता देख लिए पक्ष्य बनाए पक्ष्यता अधिकरण अधिकरणता आधेय आधेयता ये सब देख लिए ये जो विषय हुआ वो तो घट ही रहा ना ये घट विषय सर्वदा समान रहा किंतु प्रकार मतलब अधिकरणता अधेयता लक्ष्यता पक्षता लेकर के अलग अलग होने चला इसलिए कहते हैं ये प्रकारता जब हम देखने लगे तब तो ये अनंत होने लगा जब उसको हम विषयत्व न देखने लगे वो तो समान ही है विषय तो घटे है जैसे कहते हैं इस प्रकार की यहाँ वही सत्ताभाव विषय बन रहा सर्वत्र किंतु इसमें जो प्रकार विषयता रहा यह बदलते चला ये अनंत हो जाएगा अच्छा आगे ननू टीका हाँ में सत्ताभाव स्वरूपतः प्रकार उपगमे अपि आपने मान लिए कि अभावत्व जो हो गया सत्ता सत्ताभाव इसमें और प्रकार नहीं मानेंगे ये स्वरूपत ये अर्थात स्वरूपत उपस्थित हो जाएगा स्वरूपत प्रकार बन जाएगा सत्ता स्वरूपत प्रकार तो उपगमे सत्ता भाव स्वरूपतः किसमें प्रकार बनेगा अभाव में क्योंकि सत्ता सत्ताभाव का अर्थ हो गया अभावत्वम तो अभावत्व अभाव में प्रकार बनेगा अरे स्वरूप स्वरूपत अर्थात अवच्छिन्न नहीं हो होकर के निरवच्छिन्न होकर सत्ताभाव से स्वरूपतः प्रकार तो उपगमे अपि सत्ता उपस्थिति शून्य काले अभी सत्ता सत्ताभाव को आप प्रकार बना रहे हैं और प्रतियोगी हो गया सत्ता सत्ता उपस्थिति शून्य काले घटो नास्ती इत्यादि प्रतीपन्नम है अभाव ज्ञान है प्रतियोगी ज्ञान से हेतुतया सत्ता ज्ञान बिना सत्ता सत्ताभाव ज्ञान असंभव ये कह दिया क्योंकि आपका प्रकार बन रहा है सत्ता सत्ताभाव सत्ताभाव प्रतियोगी हो गया सत्ता सत्ता का ज्ञान नहीं होने से सत्ता भाव का ज्ञान नहीं होगा सत्ता भाव हो गया अभावत्व अभावत्व ज्ञान नहीं होगा तो अभाव ज्ञान नहीं होगा ये पूर्व पक्ष ला रहे विचार अच्छा इसका उत्तर पहले दे दिया था तच्च पूर्व अनुपस्थितमअपी प्रकार दो पंक्ति ऊपर में था ना तच्च अर्थात सत्ताभाव तो सत्ताभाव अनुपस्थित अच्छा अच्छा ना वो थोड़ा अलग है वहाँ सत्ताभाव उपस्थित नहीं होकर के भी प्रकार बन जाएगा यहाँ किंतु कहते हैं कि सत्ताभाव तो उपस्थित होना वो अलग बात है अभी सत्ता का ज्ञान नहीं होने से सत्ताभाव का ज्ञान नहीं होगा पहले कहा था कि सत्ताभाव का ज्ञान नहीं होकर के भी अभाव का ज्ञान हो जाएगा अभी कहते हैं कि सत्ता का ज्ञान नहीं होने से सत्ता भाव का ज्ञान नहीं होगा सत्ता भाव का ज्ञान नहीं होने से अभाव का ज्ञान नहीं होगा थोड़ा अलग दिखा रहे हैं। अतः सत्ता सत्तारूप प्रतियोगी ज्ञानम बिना सत्ता सत्तारूप प्रतियोगी ज्ञान ये सत्ता प्रतियोगी किस भाव हो का होगा सत्तारूप प्रतियोगी किस अभाव का प्रतियोगी सत्ता हो जाएगा सत्ताभाव सत्ता रूप प्रतियोगी ज्ञान बिना अपनी अर्थात सत्ताभाव का ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान के अधीन होना चाहिए था किन्तु प्रतियोगी सत्ता ज्ञान के बिना भी घटवो नास्ती इति बुद्ध घटो नास्ती अभाव ज्ञान है उस ज्ञान में स अर्थात स सत्ताभाव अर्थात अभावत्व प्रकार बन जाएगा अर्थात अभाव ज्ञान के लिए अभावत्व ये प्रकार बन जाएगा अभावत्व का अर्थ हो गया सत्ता भाव, प्रतियोगी हो गया सत्ता सत्ता का ज्ञान नहीं हो करके भी सत्ता भाव अर्थात अभावत्व अभाव में प्रकार बन जाएगा और पूर्व में कहता था कि अभावत्व का ज्ञान के बिना भी अभाव ज्ञान बन जाएगा अभी कहते हैं सत्ता भाव, सत्ता के ज्ञान के बिना भी, भी सत्ताभाव अर्थात अभावत्व ये प्रकार बन जाएगा पूर्वो में कहा था अगर आपको सत्ता सत्ताभाव अभावत्व का ज्ञान भी नहीं हो रहा है तो भी अभाव ज्ञान हो जाएगा अच्छा सत्ता रूप प्रतियोगी ज्ञान बिना पी घटो नास्ती बुद्ध हो घटो नास्ती इति बुद्ध हो अर्थात तो अभाव तो विषय के बुद्धो अभाव ज्ञान में स स अर्थात तो सत्ताभाव स सत्ताभाव प्रकार बन जाएगा क्या चीज अर्थात ये जो प्रतियोगी ज्ञान हो करके अभाव का ज्ञान होना चाहिए ये सार्वत्रिक नहीं है ये आगे कहेंगे उसको नब्बे लोग हाँ ये पूर्व पक्ष के मतलब विरोध दिखाया किंतु वहां कहा था नब्बे अभावत्व अनुपस्थित नहीं होकर के भी अभाव का ज्ञान हो जाएगा और भी कहते हैं कि अभावत्व उसका प्रतियोगी ज्ञान के बिना भी अभावत्व आ जाएगा अगर अभावत्व नहीं आया तो भी अभाव का ज्ञान हो जाएगा अभावत्व को अगर आना है तो भी उसका प्रतियोगी है सत्ता क्योंकि अभावत्व का अर्थ हो गया सत्ताभाव तो अभावत्व को अगर आना भी है तो भी उसका प्रतियोगी सत्ता ज्ञान की आवश्यकता नहीं है अर्थात सत्ता ज्ञान के बिना भी का ज्ञान हो जाएगा अभावत् ज्ञान होने से तो अभाव ज्ञान हो जाएगा और अगर अभावत् ज्ञान नहीं भी हुआ तो भी अभाव ज्ञान हो जाएगा ऊपर में कहा था तो अगर अभावत् ज्ञान के बिना भी अभाव ज्ञान हो जाएगा ये सत्ता ज्ञान का विचार तो और दूर बात है और ठीक है इसको और विचार करके आप लोग देख लेते हैं देख सकते हैं इसमें और भी कहता है नब्बे वाले तो अर्थात सत्ता ज्ञान के बिना भी अभावत्व अभाव में प्रकार बन जाएगा तो फिर ये अभावत्व अभावत्व प्रकार का प्रत्यक्ष एवं प्रतियोगिधियों हेतुत्वात् जब आपको अभावत्व प्रकार को अभाव ज्ञान होगा जैसे कहते हैं कि घटत्वान तो घट ज्ञान हो रहा है यहाँ ये जो घटत्व तो आएगा ये घट तत्व तो ना होगा इसी प्रकार की अगर आप कहेंगे अभावत्व प्रकार का अभाव ज्ञान हो रहा है तब जो अभावत्व को आना है वो अभावत्व तो प्रतियोगी ज्ञानाधीन होगा अगर अर्थात तो जहां उल्लिखित करते हैं उल्लिखित करेंगे तो सत्ता ज्ञान चाहिए अनुल्लिखित हो गया अर्थात आप अभावत्वान अभाव ऐसा नहीं करें खाली घटा अभाव करें फिर सत्ता ज्ञान आवश्यक नहीं है ये उनका तात्पर्य हुआ अभावत्व प्रकार का प्रत्यक्ष एवं प्रतियोगी थी हेतुत्व बहुत ज्यादा पूछेंगे आगे तो कठिन यहाँ तक वो इतना कहते हैं उनका वो सिद्धांत है आगे तो और मतलब उद्भट सिद्धांत देंगे <laughs fellows> तो अभावत्व प्रकार को प्रत्यक्षे अभावतो का प्रत्यक्ष एव प्रतियोगी थी हेतुत्व जहाँ अभावत्व का उल्लेख होगा अभावत्व प्रकार का प्रत्यक्ष होगा वहाँ प्रतियोगी अभावत्व तो में प्रतियोगी कौन है अभावत्व में प्रतियोगी अभावत्व क्या पदार्थ है सत्ता भाव उसमें प्रतियोगी कौन है सत्ता तो जहां अभावत्व उल्लिखित तो होगा वहां प्रतियोगी ज्ञान चाहिए प्रतियोगिता सत्ता सत्ता ज्ञान चाहिए अगर आप कहेंगे कि अभावत्वान घटाभाव तब तो आपको सत्ता ज्ञान भी चाहिए अगर आप कह देंगे खाली भूतल है घटाभाव सत्ता ज्ञान नहीं चाहिए ऐसे उनका सिद्धांत है अन्यथा अगर आप कहेंगे कि सत्ता का ज्ञान तो चाहिए अभाव ज्ञान के लिए भी अभावत्व तो का ज्ञान और उसमें सत्ता ज्ञान चाहिए ऐसा कहेंगे तो इदम तम इति प्रती अनापत्ते हैं इदम तम नया के लोग तमो को क्या पदार्थ कहते हैं तेजो अभाव तो अगर आप इदम तम कहने के लिए भी आपको सत्ता ज्ञान होना पड़ेगा तो जिसको सत्ता का ज्ञान नहीं है पामर है शास्त्र संस्कार नहीं है उसको तो अंधकार का भी ज्ञान नहीं होगा ये फिर दो आएगा मतलब ये नब्बे न्यायिक लोग कहते हैं अर्थात अभाव ज्ञान होने के लिए अभावत्व ज्ञान आवश्यक मतलब उपस्थित होना आवश्यक नहीं है किंतु अगर आप अभावत्व को प्रकार तत्व तो ने ला रहे हैं ऐसा स्थिति में अभावत्व ज्ञान होकर के अभाव ज्ञान हो रहे हैं और ऐसा स्थिति में अभावत्व के लिए प्रकार फिर सत्य प्रतियोगी सत्ता ये ज्ञान भी चाहिए उल्लेखित अभाव तो हो जाएगा तो सत्ता ज्ञान चाहिए आगे और दिखा रहे हैं उन लोगों का सिद्धांत तो। अभी एक दो तीन दिन तो छुट्टी है और चतुर्थ दिन जिस दिन निर्वाण दिवस रहेगा उस दिन भी सुबह चार घंटा ये गीता पाठ इत्यादि चलेगा तो नहीं करेंगे कैसे <laughs> तो क्योंकि ये पेट में नहीं तो <laughs> खराब हो जाएगा अपरा का पाठ तो किंतु वो तो होगा ये अर्थात तो ये मुक्तावली नहीं करेंगे ओ शंकर शंकरचार्य केशव वादरायण भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराज मूर्ति भेद विभागिने व्योम देहाय दक्षिणाए नम ओ शांति शांति